भवति अनिष्टादपि नाम दुस्साह मनस्विनां प्रतिपत्तिरीदृशी विचारमार्गप्रहितेन चेतसा नदृश्यते तच्च कृशोद불ः सामान्यार्थ बहुगभीरं भवति भवति अनिष्टादपि नाम दुस्साह दुस्साह सोढुम अशक्यात मुखेन Asakya ativa dussaham yad dukkham bhavati, sodum asakyam yad dukkham bhavati, tena dukkhena anishtar, anistam náma dukkham, tena vikárnena etadrushi prathipatthi idrushi prathipatthi náma tapadhi acharnam adhyatvetu suicide udbandhanam etat sarvam bhavati. अति अतिदुस्साह वेदना वर्तते चेत किम करोति अन्य उपायो रास्ति आद्यत्ले तत उद्वंमरणं सरलं जातं परंतु आत्महत्यातु दोषाय इति तेसु दिवसेषु येता वृष तपादि प्रचरणं प्रवासः निरंतर प्रवास इत्यादि मार्गः अनुश्यन्ते परंतु विचार प्रहितेन चेतसा चेता हां, मामू मना हां, विचार मार्गे प्रहीता, प्रेषिता, बहु विचारयां मिचेदपि मामू मनसा बहु विचारयां मिचेदपि धच्छ नद्रुष्यते त्वयी। तावो विषये ताद्रुष्य दुस्सह पीडा आस्ती त्यप्य हम युवावयी तुम नष्ट फलम् प्राप्त तुम सर्वाने फलाने किन्च दुख्या परियार आर्थन भवत्या दुख्या प्रसंगह का इतिक अफेद भवती अनिष्टात अपी नामा दुष्चाहात मनस्वनी नाम प्रतिपत्तिही इद्रशी इचारमार्ग प्रहिते न चेतसा न दृश्यते ततल्चा कृषोदरी त्वई <coughs> द Dussahat nama Sodhum asakyam Dukkhen api Sodhum asakyam Dussaham Dukkhen api Sodhum asakyam Dussaham Bahu prayatrapoorvakam kastem api Anuhuyapi Sodhum nasakyate Dukkham bahu idham bavati Sodhum sahya. sahyam Dukkham api bavati Asahyam dukkham dussa ham dukkham apil bovot dussa ham super liti, a ti kastein apibar dukkham aru so dhumne sekkede, náma kathama apibatú so dhumne sekkede, dukkham yiti bovoti, manasvini inam, Ye manasvina, amuktovan karo, mana ha sya asti iti manasvini, mana ha sarvasya apibovoti, terhi manasvini iti kemerthami tukte प्रशस्तम मनहा, येखलू सुकुमार मनसह भवंती, विवेक वत्यह भवंती, येखलू भावनानाम स्वी करने, भावनानाम अंगी करने समर्था भवंती ते मनस्विला, ते नसहंते, Eka bávaná eva antaha buddhauvá manasivvá napravishati sahasarvam sahate. Ataha fine-minded people, manasvunyá, te sôdhum nashatnovati. Tadusa manasvuninám idruship prathipatthi nama tapahadhi acharanam. Tapasahacharanamba, pravrajanaamba, deshatanamba, sannyasanaamba, Athva dehatyága adhikamba. Sati api dehatyága máté vakhalu krtavati. Eka varam svaim eva párvati. Athaya vakhalu dehatyága mát krtavati dhakshayadnyen. nam sôdhu mashakta sati. Athaya yata adusha prathipatihi bhavati. Parantú, vichára margaprahitena cheta sa. Vichára asya margaha bahu. विचारण करूँ मैं भवत्त्याहात आदर्शम को भी भावी तुम्हारे त्यागी थी आवत दूरम अपि या अधिकम अपि आहम् विचारम करूँ मम मनहा प्रहिणोमि प्रेषयामि तथा अपि न दृश्यते ततः त्वयि हे कुशोधरी तादर्शम कारणम को विषये आहम् न बस्यामि दुस्सहत सोधु मशक्यात Viacsátalíthati, oh, yeah, Bhartraadi krtadapi. Amo Bhartra na amo kastamevődödheti, itt is indom. Manéda hassemetéra. Sajátuk kím korma. Ah, Bhartraadi krtad, anistad, anistad. Írhati kello? A szép aszalom azté. Bharatraj kutas aki anistát, manaswini nám, jiras tri nám, yidrusi tapasztalna lakkshana, pratiptihi, gaurave, praptov, pravrtov, pragal bhayiti készaha, bhavati nama, namaaiti szambauna ya, namaaiti mithyaarthe agato. Azt a sambhávána-yá, bhauti nám. Azt a pár a bhauti, sambhávána-yá. Námait a báhujhú a rthye supraint. Bhauti nám. Bhauti nám. Bhauti námait a kathayám akkhaló. Bhauti nám. Bhauti námait a kathayám, kathayám, a mishmaha. Azt a sambhávána-yá. Azt a mithyárté-nám. A vicháram <laughs> prahite-n, cheta-sa-achite-n, tát हे कुशोधरि त्वय नद्रिष्यति विचार्यमाने अपि तादपि न अस्ति असंभावितत्वात् भवत्या विषये तादपि अस्तम् अस्या मवस्थायां भवितुम् नार्गति तस्माद् तादपि न अस्तः येतत्तात्र अधिकं तु अलब्येषोकः भिभवे यमाकृति हि विमाननाः kárompróza harye pannegaratna születi, de, tehát hogy kimondhatjuk, hogy a hátrádi kritat, szorduma semmi kád, dögkád, diktóván kero, pita, kada kada, hogy szervei itt a helyben tette, ittad u joggyemévó ide, persze annyi icsed-icsed kereső volt, hát, atta, attra püterguréva no cedit, kohpi annyaf férfi száj, kimepj abra ham gurtovan vagy, Éd, érdekesia a viszija, anére hogy mit a frissnesse személyára nem násti. Szak utraját tapokkárodt. És a tan, mágé, ágatá. Jalom dött a uti, pittwa gantam. Halom dött a uti, káritwa भवत्या या ऐसा आकृति ही शोके शोकस्य यहां अभिभव हां, अभिभव उन्हें तरस का रहा, आहत शोकस्य आहत ही, ही तत्र भवितु में वनार्गति, लब्धु में वनार्गति, इधमें यह भवत्या शोकस्य आस्पदम् कदापि भयितुं नार्गति, तादृशा आकार विशेषेनापि नमत आदर सर्व संपन्ना या सर्व संपन्ना है यह पुरुषा तस्से स्वागत प्रसंग का अलब्जेस होका भिभवा ये म ही विमानना सुपुरुकुतव पितुग्री पितुहुग्री जनकस्थाने जनकस्थाने विमानना तो भवत्या हम इसे है तार्ज वात्सल व वात्सल्य शोभिनी वर्तते भवतया पितरो भवतीम दृष्टवेम कृतार्थो जातो तादृश संदर्भे तेकिमर्थम भवतया विमाननाम कुर्वन्ति विमानना नाम अपमानम पितु गृहे अपमानस्य प्रसंगस्तु रास्ति कुतः भवतया रूपमेव तादृशं वर्तते कोपि अपमाननं कर्तुमेव न शकनोति नम शिशुराम दर्शना मात्रेण वात्सल्य भावा भौतिकलो केशव जने, जनेशु अतः पार्वती गलुसा अतः विमारुणा पितुर गृहेन भवति ये कहा भवति मार्गत तदियमेतत अतिलोक त्रिलोक सौंदर्यम विबोदितं वपुहित वर्तते गलो तादृश सौंदर्यमेतत राशिभूतं सौंदर्यं दृष्ट्वा कश्चित कोपि परः कोपि Parā parina bhava, parēna abhi bhava, bhavitu marigati. Parantu aham nāpasya anidādapi. Parā abhi bhava, parā abhi marisho na tavaasti, tava parā abhi marisho pinaasti. Itarasya abhimarśaḥ sārīsanamma, no possibility. Kimartam, mṛtham kanyātu vṛddhaye kasya taparātham tu kuryādeva ityukte kā karam prasār yeva pannagatān सर्पस्य सेरसि उपरि सर्पस्य सेरसि यद्रत्रम वर्तते तद्रत्रम आहर्तुम कोवा करम प्रसारयिशति सतु रत्रम भवितुं अर्हति सौन्दर्य राशिभूतं सौन्दर्यम तु भवति भवितुं अर्हति परन्तु कोपि भवत्याह सकाशे अहम् परमेश्वरः एता उत्कालम स्थातुं अन्यस्तु स्थातुम अन्यस्तु Státumú például, téjes szülni építve aratta tégyelő. puhu aratta té. De, de, de, de, de, de, de, de, sobhana, sobhan, sobhani, bhruvau Yesyaha sya, saasu bhru, bhruhana majd jarnenti, subhru. Iam thvadiya akritihi murtihi, iam thvadiya akritihi equal to murtihi. Alabhya, alabhya equal to labdhum anaraha, praptum ayogya. आहु ए स्चारु चुप्ति और्ग भन सिटन इख भर्त्रादि ऊंद जधंग मेंदं हो मेंद्धा से Cryo ओसरे कर लोगता भर्ता दिए आओ पिता नों कर रोल पंद्धि आओ पारत शोगा जनों आँ दो यो अभिभवा अभिभवो नाम तिरसकार हां आ अदेख, अभिभव नाम आदेख, आवमानेन, पितुहु हु पितुर ज्य्न्या � evamानेन अवत्टरु ज्न्य, आवमानेन, तिरसकार हां, तादरिशे तिरसकार अआ नाम प्रसंगा भूत आ मूर्ति ही भवधिया नास्थी, इ ताम सनी है ना स्वीकार होते हुआ अभी बम अभी कस्यापि सामर्थ्य में वर्ष होते कुछ कांचे ना रूपानि तादृशानि भवंति यार तिरस्कर्तुम पुनः अभिभवं अभी बम अभी नशक्यंते इति अर्थम काल्यासहा वर्णित तादृशी तत्र भवती वर्तते असंभावितस्य अमर्थाः इत्या कुता पितुहु ग्रह Hogyha pittur grhe, túvimarna, ovimarna, túvai túmnárgetti e va, a tiibo bacsala, hóti örvadte pittur grhe. E kéri a kanyja. Kémerthamte, klesi api bhavi ityaha. बलात्कार हाथ दर्शनम् दर्शनम् इति बलात्कार सेवा संस्कृते दर्शनमेव रामायण अधिशु प्राभनादी सीता प्रणादी संदर्भेशु दर्शन धातु प्रयुक्ता अतः इदा अध्येत्वे बहु परचार्यवर्तते घरों स्त्रीलामुपर्यत्याचार अधर्शो सर्वत्र दर्शनमेव दर्शने शब्दा हा, यावहारिका इदानीं अपेक्षा त व्यवहारार्थम अपेक्षितसब्दा परदर्शनं तु तव नास्ति कोतः इत्युक्ते पन्नग रत्नसूचये फणि शिरोमणि शलाका सर्पाणां सरसि रत्नशलाका भवति इति कवयः वर्णयन्ति रत्नमिति मोहेनापि सर्पस्य सर्वेषां सर्पाणां सरसि न भवति रत्नम् उत्तम उत्तम सर्पाणाम् शिरस्य एव भवति जाती सर्पाणामेव उपरि शिरसह उपरि भवति तादृशे उत्तम सर्पस्तु तथेव विष वाहनपि भवति तथेव मारयित्यपि एतज्ज्ञात्वा कोपि रत्नम स्थिति कृत्वा तत्र हास्तं निक्षिपतिवा अविवेकी कोपि न करोति तद्वदेव भवत्यह सकासे दर्शनं तु दूरे समीप Tasmat kibartham, ilyesfapervülti, ittiban, viccár, amár gupp, prahíte, én a magyarság. travel karos, ti karos, karos, gútrálni, de csinál. De csodanál. Szála kajt. Szála kaj, tippde, szála kavat, szála sücci, oh, oh, shalaka, páríkshalya, shalaka páríkshala, penna, penna pi, egy oh, okay. tadakaré, metal, míg mm egyed, -hmm. egyed, varrté, tetszöröm shalaka itt jöhet, uh, anjerna shalaka itt jöhet, stílyha, anjerna, népteres, ústápli, de mapihi, egykem, sücci, szárusom, kastham, uh, uh, prinyintéte, shalaka itti, asmakam gránth, kaviés, szubos, szemcskó, tanártaké, त आधारभ्य वर्तते सौंदर्य शास्त्रम तु संस्कृते बहु वर्तते बहु वर्तते शास्त्रमेव <laughs> वर्तते किमित् अपास्य आभरणानि यवनी किमिति आभरणानि यवनी धृतं त्वया वार्डक सोभि वल्कलं वद प्रदोशे पुनः प्रश्न मेवा अ पूछती किमिति केर कारणीयना किमिति आपास्या आभरणानी यव्वने ध्रुतम त्वया वार्तथकशोभी वलकलम वादा प्रदोषे छोटा विभावरी यदि अरुणाया कलपते किमिति केर कारणीयना किमिति केर हेतुना केर कारणीयना अपास्य आभरणानि आभरणानि अपास्य बहुविधा आभरणानि दूरी क्रिया असुक्षेपे असुक्षेपे इत्यधतो हो ल्यप अपास्य यवंचा विविधा विविधान न्याभरणानि सर्वान्ये पिदूरी क्रिया कदा आभरणानि दूरे स्थापयिन्ति वार्धके परंतु यव्वने हाँ अचंत सुकुमार यवने आवरणानि दूरीग्रत्या त्वया वार्धकशोभि वार्धक्ये यत्शोभते वृद्धावस्थायाम यत्शोभते तादृशम वलकलम सामान्य वस्त्रम वलकला वस्त्रम नो ना, वलकलम नामा वृक्षत्वचा निर्मितम वस्त्रम वलकलम इतिकथयेन्ति वृक्षस्य तचा Uh, vastrani nirbija manaani ásang nikiti, prajha munya astrame shu uh, tapasvinaam uh, tatu ramaide valkaladhari bhagavan Ramachandra uh, ityadi varney nikiti uh, tadus yeah. dukolam nama opposite valkalasse opposite Dukulam nama yeah. atyanta mahar yeah. gham vastram atyanta shobram atyanta vajesvi tejesvi vastram tatu Dukulam bhavati Maharajanam इतरे शांचा धनिनाम धर्तुम योग्य वलकलम सामान्य जनाराम संन्यासी राम तपस्वी ना यवने किविति केन हेतुना यवने त्वया आभरनानि अपास्या विहाया उद्धस्य भावो वार्धकम उद्धस्य भावहा वार्धकम वार्धक्यम इतना भवति वार्धकम तेव भवति मनोजित्वाद विप्रचेया वार्धकं वृद्ध संघाते वृद्धत्वे वृद्ध कर्मणि इति विश्वा वार्धकं इति शब्दः वृद्धानां संघातः अ तत्रापि वार्धक उच्यते यत्र सर्वे वृद्धाः भवन्ति वृद्धाश्रमेषु वृद्धानां समूहः भवतिgqlो तत्रापि वार्धक उच्यते वार्धकं नाम वृद्धानां समूहः ग्रुप पित्त वृद्ध कर्मणि वृद्धोचितानियानि कर्माणि तां तेषु कर्मसोपि वार्धकम् इत्युच्यते इति विश्वः तत्र शोभते इति वार्धक शोभि नाम वार्धक्य अवस्थायाम् यत् शोभते तादुषं वल्कलं किमर्थं प्रदोषे वद प्रदोषे स्फोटचंद्र अत्र प्रदोषः पौर्णिमासी प्रदोषः पौन मास्या इति संभावनीयम तस्मिन् प्रदोषे यस्मिन् प्रदोषे प्रदोषो नामा रात्रि मुखम् रात्रि आरंभा रात्रि आरंभा प्रदोषे जब देनुं उच्यते तत्र यत्र स्फुटहा वर्तते चंद्रस्य तारकाचा तारकाश्च तादृशी विभावरी शोभना रात्रि ही रात्रि विभावरी अरुणाय यकलुपते छेतिति अरुणोदयम सहातेवा यत्र रात्रि मुखे पौरुन्मास्याम दिने आकाशे प्रकृष्टप्रकाश चंद्रहा बहुविधचित्र विचित्रहा नक्षत्राणिच स्वभावमानानिसंति तस्याम अवस्थायाम कोपी अरुणोदयम कामयते अथवा इच्छतीय अथवा योग्यम भवती अरुणोदये जाते चंद्रस्यापि प्रकाशान्धरगतो भवती नक्षत्रा नाम है भी प्रकाश यहाँ कुंडी भवती तादर से तत्र मैचिंग भवती वा hmm. मैचिंग सेंट्रल सिद्ध वर्तन ते गलो <laughs> न त्र काल्पते काल्पते यही थी शब्दा काल्पते <laughs> नाम यह तादर सी प्रदोषरात्रि ही रात्रि मुकम काउनमास्याम दिनी सोभायमानुम रात्रि मुकम आरुनों तो ये से मैचिंग न भवती परं ídäm róbum kím, ídäm yávaram kím, ilyes a avastháka, balkaram kímartho. átaha ma prcha amit, ugye? Yogyem marthat-e? Vagy a pradoses, phutachandra tára ká, vibhávari, yedje arunáya kalpate? Bőhiti e maga a? Ámna maga? Bőhiti e a samadharam maga? Tehát ha aruno a tiem száhte, vagy? वादब्रूहि प्रदोषे रजनी मुखे स्पुटाहा प्रकटाहा स्पुटाहि जिकुल्टु प्रकटाहा के के प्रकटाहा चंद्रतारका छा यस्याहा बहुरि समासा सास्फुटे चंद्रतारका विभावरी रात्रि विभावरि जिकुल्टु रात्रि अरुणाये सूर्याये कंपते तद्र जटित सूर्योदयो भवति चेत सर्वाशोभानस्ता मैचिंग न भवति Yedi arunam gantum kalpatekim Vada bruhi Kincit Abstract ideas Anantaram uttamam puricchat Dibam yedi prartha yase Urtha ashramah Dibam yedi prartha yase Tapasaha madhyabena Kim kávayante Svargham prapti mitchat Svargashya gritegalu tapak kurvanti तरही दिवोहु नाम स्वर्गलोक दिवं नाम द्वितीय एक वचन दिवं यदि प्राप्त है ये से स्वर्गलोकम यदि प्राप्त मिश्रति भवती उर्था श्रमा तपसा श्रमा नाम किमर्थम पितु प्रदेशास्तव देवभूमया अरे स्वर्ग हां वर्तते भवत्या हम आई वर्तते भवत्या हम आई का हाँ बहुत यहाँ जननी जनक ग्रह वर्तते देव भूमि पितृप्रदेशा तब देव भूमया उत्तराखण्ड से देव भूमि ही थी वर्तते खेलो साइन बोल हाँ ताल्पत देव भूमया हाँ सर्वे अपि बहुत हाँ पितृ हु ग्रह कुबेर सत्रवर्तते साक्षात परमेश्वर सत्रवसति कैलाश शिखरम् सत्रवर्तते अप्सरा हाँ विहरन्ति सुमेरु श्रृंगः तत्र वर्तते यस्योपरि इन्द्र आदि देवताः वर्तन्ते अतः स्वर्ग प्राप्त तीर्थं तु भवत्यात् अपहरणकरणीयम् अथोपयन्तारम् इदानीं मार्गे आयाति इदानीं एकमवशिष्टम् योग्यं भर्तारम् कामयित्वा अपि तप करोति इव भाषते अथ उपयन्तारम् Vánigrhanasya karta, nama upayanta, nama uh, bhar, uh, upayanta, uh, upayamaha nama vivaha, upayamu nama vivaha. Up, uptasya karta, upayanta, nama vivaha karta. vivaha karta, rammanmishya yadita pakkaroti, tathati alam samadhinah ataha, apitamak, alam mastu, alamit itteni segede, alam, alam szavde, yogi trutia bhod, a tapasa, alam mastu, tapah mastu, kutaha, na ratnam anvisyedi, murgyetey hitat, ratnam kada api, swayam na anvisyedi, ratnasya Murgyati Murgati Nam Anvisyate Ratanam Natu Anvisati Ratanam na Anvishati Parantu Anvishy Anvishy it to Karth Anvishyate it to Rattanam Svayamratnam, annya padartham, anvishya, anvishya nagyítchheti lóke, a taha parittej tud. Samadhi, tesz. Sajjal nagyítchheti anvishya. Bawatya kibartham tapas karniyo. Ha, ya, yaha bhani karan krtu, bawatin krtu Stop karo, adjeves stop. A taha yena api किमत दिवम स्वर्गम प्रार्थयसे कामयसे यदि तर्हि श्रम तपश्चरण प्रयासः श्रमो नाम तपकरणेन तपकरण जदितः आयासः वृथ निष्फलः यदि स्वर्गार्थं तप्यसे ततह श्रमं माकारशी स्वर्गार्थमेव तपः करोति तर्हि आदिव तपः अपेक्षय वनास्ति सही बनाती तावा फितुहु हिमोता प्रदेशाह येवा देवभूमया हा, हा, ये देव हा। स्वर्गपदार्था स्वर्गो नाम कहा हिमोत पर्वत सिकरान्येव स्वर्गा सर्वाहा देवता हा तत्रेभ्यो वसन्ती तस्माद् सर्मम् तत्रेचाहित्यर्था आता उपयंतारम् वरम् प्रार्थयेसि उपयंतानामु वरा आथा उपयंतारम वरम प्रार्थयसे तर्हि समाधिना तपसा अलम कुतः न कर्तव्यम इत्यर्था अलम शब्दस्य निषेधा निषेधस्य निषेधं प्रति कारणत्वात् तृतीया अलम शब्दयोगे तृतीया भवति तथा हि रत्नम कर्तृ रत्नम कर्तृ न अन्विष्यति न मृगा यते ग्रहीता आरंभिति से शा रत्नम माम का कोहिनुर माम कहाँ स्वीकर होती माम कहाँ स्वीकर होती माम कहाँ स्वीकर न होती सर्वत्र अनमिष्य अनमिष्य कहते थे वां प्रार्थी तो अप्रार्थी तो आगे चलते वां सर्वे तत्र धावित्वा ततः आपार सर्वे प्रयत्नशीला हावंद अतः रत्नस्य स्वभा� भवति पितादृशी तीर्थतः किन्तु यत रत्नम मृज्ञते गृहीतृहि तीशेषः नहि वरार्थं त्वया तपसि वर्तितव्य वरस्य कृते भवत्या तपसिना प्रवर्तितव्यम् किन्तु तेनैव तदर्थं इत्यर्थः यः भवति य कश्चित् भवतः भवत्याः संभावित वरः सः भवतीं प्राप्तुं तपः तस्य तरण वर्तते नंबर तस्य वर्तन भवत्याहदास्ति तथा भवति चा इति आत्मनैव कथयति न मखिय तरितोश एता अदृश्य कथनानंतरम तम आगतम पुरुषम परमेश्वरम यदासा जानाति तर्ितस्य महासिक स्थिति किय संतुष्टा भवित मरहति इति विचारेत् न अन्मिषवेखलो आगतम न वक्ता साक्षात परमेश्वरेव ये करो आगे तस्तु ब्रह्मचारी नहीं शेना हाँ इधानी सा निश्वासं कुर्तबतीवा नवा नजानी में ये सब दृष्टवान तस्य आह निश्वासो निवेदितम निश्वेसिते न स्वस्माना मनस्तु में समस्या में भविष्यति प्रार्थिता दुर्गुण Yadaiva Parameswara Mukhat Upayantu sabdasravana mahavat Atho Upayanta Ramityo tavan Thada sa bahudir ghamye kam niswaasam kurtavatiiva Yesha anu hotova. a soshmana. Ushmana sahi Ushmana sahitena. sahi teena, vosmana ma gharmavaiho. Vosmana sahi teena, dir ganiswa seena, niveidam prakritam. Na ma tasmin sa, ha mama apita Kimapi ebhagjembai, iti kima pi? Bhava maya ava katham? Iti soyam kathai, niveidam na ma O bhavati vararthameva tapakaro uti, theena maya idani ma निवेदितम् निश्चित स्थिति न सोच पड़ा परंतु मनस्तु में समस्या में तथा अभी मौमानसी समस्या वह वर्तते गाहते निम्नज्यति मामा माना हाँ समस्या ये वह पता थी न मनिश्चितम् नशक्करों न दृश्यते प्रार्थयितम् ये ये भवत्या प्रार्थयि तुम योग्य पुरुष ये बनास्ति ये धारा। <laughs> भवत्या हा रूपस अंदर ये वंशक कुला या संपत्ति ही कुला यवना सांदर्य ये संपत्ति या वर्तते तादृश तादृश्या भवत्या हा प्रार्थयि तब यहा नास्ति Na drisya te prartha itavya What a compliment! Ha? Na drisya te prartha itavya yevati. Bhavatyya prartha itum yogyaha purujay evanastit. Yada prartha ita durllabha katam. Kaha ka? bhavati. Kaha sahavara ka? sann Durlabha. Labdhum ayogyopi vartate loke. Maha manasi samsiryo. Not a possibility. Yada bhavatyaha prarthayitum yogyyeva purushaha. Durlabhasyat. Tari bhavatyaha prarthita sannabhi durlabho vartate seha. How is it? Not a possibility. Adaha Tadra prarthana saprasyobari, twisting Beautiful. Násziséte, próarthigy támjegyébete, a jövőbeni próarthet a durla bokkátom. Sahakatom próarthet a durla baha a jövőbeni. Sora vastu játak kaló. Ágatéjával kaló. Át a hajával otadí. Hát sze tadusam tehir sahasam. Amtam tam meg, a kárnyi jön, tatkarobi. Szambada, ma itt rítat. Szambada, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, szakja, चिंतानुभवे न उच्चासे न ते वरार्थित्वम् सूचतं भवती वर्म प्रार्थित्वायेव तपसि प्रबुद्धाय इदि काचित् सूचना मया लब्धा, क्यों नहीं सूचना कुलु मया लब्धा, तरी किम प्रश्नम् जैसे न तरी तू उसकी भाव केवल थम भजकम तरीक़ क्यों प्रश्न व्यसन रहा इति संकायाम सवधति मनस्तु तथापि मे मये मना समसे गाहते प्राप्नुति कुतस समसे यही तुकते ते तबा कृत्याराम कर्तरिवायति सष्टि प्रार्थयितव्यः प्रार्थयितुम् अरहा प्रार्थयितुम् योग्यः भवाद्रस्या महिलया प्रार्थयतुन योग्यः पुरुषयेव भवितुं नारघति यदा न दृश्यते प्रार्थित दुर्लभः प्रार्थितो यो दुर्लभः भवत्या प्रार्थित स न भवतीम यः नानगी करोति न परिणेश न परिणयते एतत् कथं प्रार्थित कथम् इ प्रश्न एव मम संशय कथं भविष्यति Naasthivya ittyartha, loke bhavitume vanárgati. Not a possibility. Vodhati. Hmm. Ahosthirakko pitavepsito yuva, ciráya karnotpala sunyatangate, upekshate yaslatha lambinir jata, kapola deshe kalamagra pindala. Now he has gone to the higher level. <laughs> Who is that guy? Uh, Tam adikshipati. तंबरम् संभावितंबरम् अधिक्षिपतः आहोस् थिरखः ये इतना स्त्रां भी एक आदमी होता है इतना भी स्त्रां एक आदमी हो सकता है आहोस् थिरखः आहोस् थिरखः को भी तबे यीपसिदो युवा तबा भवत्या हा यीपसिदा आप तुमिस्ता यीपसिदा तुम इस्ता प्राप्त तुम इस्ता तो या प्राप्त मिष्टह कोपी युवा कहा अहोस्थ रहा, अरे आस्चर्यम एतावत स्थेर्यवान वर्तदे, यहा चिराय कर्णोत्पल सुन्यताम गते, यहा युवा यहा इति उत्तरार्धे वर्तते तम पूर्व मानें दुं, युवा चिराय बहुकाल परियंतं� कर्णोत्पला शून्यतां गते कपोले कर्णोत्पलम नाम कर्णे उत्पलादि पुष्पाणि स्थापयन्ति इति पुराचीन कालेषु अलंकरण पद्धति विशिष्य महिलाः अत्यंत शोभनानि पुष्पाणि कर्णेषु स्थापयन्ति उत्पलम इति पुष्प विशेष bahu karataha yesha paricchitto vati apranani samvani paricchitto vati alan karanam sarvam paricchitto vati tapahatukaroti brtey varthate ataha yada karnotpal sunyatam gatye gandasthale kapola desi kapola desha nama asu pradeshah asu pradeshah swabhava taha ranga varneyhi anantaram अउले पनै ही करनोत पराधि ही आभुषय ते स्मा तादुशे गंडस्तलम बहुकालतह तादुशे शम्कार हीनं वर्दते श्लत लंबी नी ही ज्यत्या श्लत अहा atm स्लता नामभी विक्षित्या न ना तु वंलत सम्यक Lambi niihi, lomba émana, natu szemleg szambattha, szemleg penattha, thaadrusha, kalamaaggrapindala, kalamaha náma sasya. Asma kum, uh, chaval lusti karo. Hmm. Dhanya. Dhan -dhan -dhan. ah? kalamaha iti náma. E kalamaha, <coughs> yada phalati. तदनि तस्य वर्णहां पिंगल वर्णों भवति राइस यदा आ, फलती लंबते करो आपीचे तस्य भवति आशोभनक कष्चन भवति नतो अत्यंत रंग सूचार वर्णहान भवति जटानाम अपि साये वा भवति संज्ञासनाम जटानाम अपि कालमा कालमस्या ये सश्य guruksha nama sasya usadhehe guruksha iti bhinnaha vosadhi garu sasyam tu vosadhi sasya usadhehe yaha agrabhaha yendu portion yatradhanym phalati sab pingala varna sahitam bhoothum varnam bhoti kash kinchidva kashaaya varnamiva bhavati aruchira varnam bhavati tadrusa varneya parinataha kesaha जटारूपेण कैसा हा यत्र उत्परादि पुष्पयी ही कस्तुर्यादिविस्सुगंधी विशेषे इही आलंक्रियम आलंकरणार्थम् योग्यः भवत्यः कपोलः कपोलदेशः गण्डदेशः तस्मिन् गण्डदेशे यदा तद् विपरीततया तद् विपरीततया कालमाग्रपिंडलाहा जटाहा यथेच्छम संस्कार हीरा हा लंबा माना भवंति तत्र परिष्कर्तुमपि यहां न प्रवर्तते आपीचे उपेक्षते सह कहायुवा सह कहायुवा अहोस्थिरा हाँ यह तादृश विकसित कैसे पासे बतीम सह आपी तत्र भवतीम इदानीम अपि उपेक्षते सह न परिणयेते कहासा अहो स्थिरा हाँ ये तावा न पिस्थिरा कस्तित की मुभवितु मरहती तहार शास्ता कन्या बोलते थे जेंद्य आगे त्या किंचित तस्या आश्वासनम करो इधर आप पर याता आहों आप तुमिस्ता हाँ युवा कोपि स्थिरा हाँ कचिना वर्तते इतिशे हाँ कुता हाँ युवा चिराया चिरात प्रभुत Karnot sunyata amgate Pratte kapoladeze gandasthale Slathaha is equal to sithila Bandana. Bandhana di samskarhi na ha. Atayeva slathakarne neva lambi nyaha Yathacham lambamana parapatantya Abhi to ah. Lambi taha श्लाथलंबिनी ही, कालमा हा, कालमा हा नामस शाल्विशेषा, शाल्विशेषा, शाली ही, शालीधान्य नामा, अस्माकम् चावलधान्य, शाली ही, कालमा हा, व्री ही ही, सर्वोम समानातः राइस, कालमा हा, शाल्विशेषा हा, तेशाम अग्राणि, तद्वद्पिंडला हा जटा हा, Thváam idrushim drisztva navyathate yaha thváam idrushya avastham duravastham praaptham drisztva api navyathate manasi yatham napraapnoti saha nunam vajrahardaya ityarthaha atmanam eva nindhati. Saha nunam vajrahardaya